अंधविश्वास के साथ मेरी जंग कुछ अनुभव भाग 114 लेखक पंकज अवधिया हनुमान लंगूर और नी संतान दंपत्ति एक छोटी सी झोपड़ी के सामने महिलाओं की लंबी कतार लगी देख मैंने गाड़ी रुकवाई और लोगों ने से इस बारे में पूछा लोगों ने बताया कि नी महिलाएं यहां बाबा के दर्शन करने के लिए कतार में खड़ी हैं मैंने गाड़ी किनारे करवाई और वहीं खड़ा हो गया इतने में बाबा का एक एजेंट आया और गाड़ी के अंदर झांकते हुए बोला कि अकेले आए हो आपका इलाज नहीं होगा अपनी घरवाली को लेकर आओ ड्राइवर ने इस धृष्टता पर कुछ कहना चाहा तो मैंने उसे चुप करा दिया मैंने एजेंट को जवाब दिया कि मुझे सारी प्रक्रिया देख लेने दो फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा इस पर वह बोला कि पैसा जमा करा दो ताकि अगली बार कतार में न लगना पड़े कतार में न लगने के लिए एक और वैसे सौ मैंने कहा कि मैं पैसे बाबा को ही दूंगा पहले मुझे इलाज देखने तो दो कुछ देर बाद हलचल बढ़ी बताया गया कि बाबा आ गए हैं पास ही तुलसी चौरा था वहाँ बैठकर एक अधेड़ मंत्र पढ़ रहा था मंत्र स्पष्ट नहीं थे पर जय काली कलकत्ते वाली बार बार सुनाई देता था महिलाओं को एक पौधे पर नारियल चढ़ाना होता था और फिर बाबा के पैर पढ़ वापस लौट जाना पड़ता था कोई जांच नहीं होती थी और ना ही किसी किस्म की जड़ी बूटी दी जाती थी थोड़ी देर तक बाबा को ध्यान से देखने पर याद आया कि इनसे कहीं मुलाकात हुई है अरे ये तो दुकालू है वही दुकालू जो मुझे राजिम के मेले में सांप भगाने की जड़ी बूटी बेचते अक्सर मिलता था मैंने उस पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि आजकल धंधा नहीं चल रहा है हो सकता है कि उसने इसी के चलते यह शॉर्टकट चुना हो मैं उधेड़ बूंद में लगा ही था कि उसने मुझे पहचान लिया कुछ शक पकाते हुए पास आ गया उसके सामने नोटों का ढेर लगा था चारों ओर भक्तों की भीड़ थी मैंने कोने में ले जाकर उससे उस नए रूप के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पास एक विशेष वनस्पति है जिसे नारियल अर्पित करने पर बच्चे हो जाते हैं वह इसे हिमालय से लाया है लो कर लो बात अब दुकालू भला कब हिमालय चला गया फिर नारियल चढ़ाने से तो बच्चे नहीं हो जाते मैंने वनस्पति पास से देखनी चाहिए वनस्पति के पास जाते ही मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा हनुमान लंगूर मैं अक्सर देहाती बाज़ारों ग्रामीण मेलों की खाक छानते रहता हूँ मुझे सिरपुर में लगने वाला मेला याद आ गया वहाँ मैंने हनुमान लंगूर को देखा था देखा क्या था इसे खरीदने के लिए मुँह मांगे दाम दिए थे हनुमान लंगूर नाम सुनकर मैं उस समय भी चौका था आम तौर पर हनुमान लंगूर काले मुंह वाले बंदर को कहा जाता है किसी को वनस्पति विशेष को हनुमान लंगूर कहते मैंने पहली बार सुना था यह स्थानीय बोली का नाम भी नहीं था छत्तीसगढ़ में बंदर के लिए बेंद्रा शब्द है लंगूर तो स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है सिरपुर के मेले में जड़ी बूटी बेचने वाले दावा दावे कर रहा था कि पशु चिकित्सा के लिए उसके पास एक दिव्य वनस्पति है दावे ज़ोरदार थे पर वनस्पति कहीं नहीं दिखाई दे रही थी उसका कहना था कि एडवांस देने पर ही वनस्पति दिखाई जाएगी उसकी मांग पूरी की गई तो मुझे हनुमान लंगूर दिखाई गई बताया गया कि इसकी आकृति बंदर की पूछ की तरह है इसलिए इसे यह नाम मिला इसके गुणों का बखान करते करते जड़ी बूटी वाला इतना ऊपर चढ़ गया कि उसने इसे संजीवनी बूटी भी कह डाला मुझे यह वनस्पति स्थानीय नहीं लगी यह कैक्टस का एक प्रकार है सिरपुर के मेले के बाद मैंने यह वनस्पति बहुत से तांत्रिकों के पास देखी दवा के रूप में इसके प्रयोग के दावे सुने पर कोई इसके तथाकथित प्रभावों को प्रमाणित नहीं कर सका मैंने भूत प्रेत उतारने के नाम पर इसी कांटेदार क्रैक्टर से बेकसूर महिलाओं को पीटते भी देखा मैंने दुकानों से ही इस गोरखधंधे के स्रोत के बारे में जानना चाहा उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया भीड़ उसके साथ थी जब पुलिस में शिकायत की धमकी दी गई तो उसने अलग से बात करने की इच्छा जताई आखिर उसने राज खोला देखिए साहब आसपास पास की वनस्पति को उठाकर उससे झाड़ फूँक करो तो लोगों में प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए राजधानी के नर्सरी वालों से संपर्क किया है ये नर्सरी वाले कलकत्ता से जुड़े हुए हैं ये अजीबोगरीब पौधे ला कर देते हैं जिन्हें हिमालय से साधना के बाद प्राप्त की गई जड़ी बूटी कहकर हम इलाज का ढोंग करते हैं हमें इन नर्सरी वालों को लगातार हिस्सा देना होता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ऐसे सैकड़ों तांत्रिक हैं जो इस तरह के गोरखधंधों में लगे हैं नर्सरी वालों का नाम सुनते ही मुझे दिल्ली के एक नर्सरी वाले की याद आ गई अफ्रीका से लाए गए एक पौधे को दिल्ली का यह नर्सरी वाला एक एनजीओ की मदद से कल्प वृक्ष बताकर बेचने की तैयारी में है एक निजी टीवी चैनल ने तो बकायदा इसे देश भर को दिखाना शुरू कर दिया है उसका दावा है कि इसके नीचे बैठने से समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं जल्दी ही इसे बाजार में लाने की तैयारी है इस गोरख से असंख्य भारतीयों को उनकी धार्मिक आस्था के का लाभ उठाकर ठगा जाएगा नर्सरी वालों की इन करतूतों के सामने को सामने लाने मैंने यह लेख लिखा है आम लोगों के जागने की देर है एक बार वे जाग गए तो पाखंडियों के पैर उखड़ते समय नहीं लगेगा क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन से संब संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद